पातंजल योग प्रदीप सट दर्शन समन्वय तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा उस विवेक ख्याति की सात प्रकार की सबसे ऊँची अवस्था वाली प्रज्ञा होती है पहला जो कुछ जानना था जान लिया अर्थात जितना गुण में दृश्य है वह सब परिणाम ताप और संस्कार दुखों तथा गुणवृत्ति विरोध से दुख रूप ही है इसलिए हे है अब कुछ जानने योग्य नहीं रहा दूसरा जो कुछ दूर करना था दूर कर दिया अर्थात दृष्टा और दृश्य का संयोग जो हे हेतु है वह दूर कर दिया अब कुछ दूर करने योग्य नहीं रहा तीसरा जो कुछ साक्षात करना था साक्षात कर लिया अर्थात निरोध समाधि द्वारा हान को साक्षात कर लिया अब कुछ साक्षात करने योग्य नहीं रहा चौथा जो कुछ करना था कर लिया अर्थात हान का उपाय अविप्लव विवेक्याति संपादन कर लिया अब कुछ करने योग्य नहीं रहा पांचवा, चित्त ने अपने भोग अपवर्ग दिलाने का अधिकार पूरा कर दिया अब कोई अधिकार शेष नहीं रहा छठवा चित्त के गुण अपने भोग अपवर्ग का प्रयोजन सिद्ध करके अपने कारण में लीन हो रहे हैं सातवां गुणों से परे होकर शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति हो रही है निर्मल विवेक विवेक्याति जिसे हान का उपाय बतलाया है अब उसकी उत्पत्ति का साधन बतलाते हैं योगांगानुष्ठानद अशुद्धि क्षय ज्ञानदीप्ति अविवेकख्याते है हैं योग के अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि के क्षय होने पर ज्ञान की दीप्ति प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत बढ़ जाती है योग के आठ अंग योग के आठ अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि है इनका विस्तारपूर्वक वर्णन योग दर्शन में स्थान किया जाएगा तीसरा विभूतिपाद धारणा ध्यान और समाधि तीनों मिलकर संयम कहलाते हैं ये तीनों अन्य पांच अंगों की अपेक्षा सभी समाधि के अंतरंग साधन हैं किंतु निर्वी समाधि के ये भी बहिरंग साधन है क्योंकि उसका अंतरंग साधन पर वैराग्य है इस संयम के विनियोग से नाना प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं जिनका तीसरे पाद में वर्णन है ये सिद्धियाँ यद्यपि अश्रद्धालुओं की योग में श्रद्धा बढ़ाने और असमाहित विक्षिप्त चित्त वालों के चित्त को एकाग्र करने में सहायक होती है किंतु इनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए इसका कई सूत्रों से चेतावनी दी गई है जैसे ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया ऊपर बतलाई हुई प्रातिभ आदि सिद्धियां व्यथान में सिद्धियां हैं किंतु समाधि में विघ्न है योग मार्ग पर चलने वाले के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन आते हैं अभ्यासी को उनसे सावधान रहना चाहिए उनमें फंसने से और घमंड से बचे रहना चाहिए इस संबंध में निम्न सूत्र है स्थान्योपनिमंत्रणे संगम संग करण पुनरनिष्ठ प्रसंगात स्थान वालों के आदर भाव करने पर लगाव और अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से फिर अनिष्ट के प्रसंग का भय है सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रवाधिष्ठातृत्व सर्व्ञातृत्व च सर्व चित्त और पुरुष के भेद जानने वाला सारे भावों के तत्व और सर्वज्ञातृत्व को प्राप्त होता है किंतु योगी को उसमें भी अनासक्त रहकर अपने असली ध्येय की ओर बढ़ना चाहिए जैसा कि अगले सूत्र में बतलाया है तदवैराग्यादपि दोष कैवल्यम उससे भी वैराग्य होने पर दोषों का बीज क्षय होने पर कैवल्य होता है